देवी भागवत नवम स्कंध शंखचूर्ण का पुष्पभद्र नदी के तट पर जाना तथा भगवान शंकर से वार्तालाप भगवान नारायण कहते हैं नारद शंखचूर्ण श्री कृष्ण का भक्त था वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्राह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमय सैया से उठ गया उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए धुले हुए दो वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया, फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया, दही, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्त पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न मणि स्वर्ण और वस्त्र दान किए यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों के खुले हाथों बांटने लगा उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन लाखों नगर तथा असंख्य गाँव संखच दान रूप में ब्राह्मणों को दे दिए इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण संपूर्ण का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेसी पत्नी राज, संपत्ति प्रजा एवं सेवक वर्ग तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए उसने स्वयं कवच पहन लिया हाथ में धनुष और बाण ले लिए सब सैनिकों को एकत्र किया तीन लाख घोड़े और एक लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए दस रथ तथा तीन तीन करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद इस तरह दानवेश पर सजा ली युद्धास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया महारथी उसे समझाना समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो राजा शंखचूर्ण ने उस महारथी को अगणित अक्षौणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं तीस अक्षौणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था तत्पश्चात शंखचूर्ण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला उत्तम रत्नों से बने हुए दिवान पर सवार हुआ और गुरुओं गुर्वन, गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया नारद, ष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वृक्ष है वृक्ष है वही सिद्धों के बहुत से आश्रम है उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है श्रीशैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है इसकी चौड़ाई पांच योजन है और लंबाई पांच सौ योजन वहां भारतवर्ष में एक पुण्य प्रद नदी बहती है उसका जल स्वच्छ स्पष्टिक मणि के समान उद्भाषित होता है वह जल से कभी खाली नहीं होती उसे पुष्प भद्रा कहते हैं वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है उसका उद्गम स्थान हिमालय है कुछ दूर आगे जाने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है गोमती नदी उसकी बाई ओर बहती है अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है वहां पहुंचकर शंखचूर ने भगवान शंकर को देखा